नई दिशाएं हमारे समाज में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 की मीठी दवाई <laughs>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 माँ तुम यहां हो क्या बात है नन्नी माँ बकरी को क्या हुआ तुम क्या कर रही हो इसकी टांग में चोट आ गई है नन्नी इसकी पट्टी कर रही हूं कैसे बस मामूली सी चोट है हल्दी और तेल लगाकर पट्टी करने से ठीक हो जाएगी ले। ले। अरे क्या हुआ नन्नी अरे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 देखो नन्नी के लिए गरमागरम मीठी-मीठी तुलसी वाली चाय मां ये तो बहुत गरम है ओ नन्नी थोड़ी-थोड़ी करके पियो बेटा और ये क्या है ये आपकी खांसी ठीक करने के लिए अदरक और शहद मां चाय तो अच्छी है मीठी-मीठी <laughs> अच्छी है ना मेरी खांसी की दवा भी मीठी-मीठी है <laughs> गले को आराम आया ऐसे मेरे पास ही रख दे बहू कुछ देर में फिर खाऊंगा जी ठीक है आप दोनों को इन दवाइयों से बहुत फायदा होगा लेकिन एक काम करना होगा क्या आप दोनों को बिस्तर में आराम करना होगा <laughs> मैं खेल नहीं सकती नहीं बेटा अभी तो तुम आराम करो हां शाम को तबीयत ठीक लगे तो खेलना तो फिर मैं कैसे लगेगा अरे मैं तुझे कहानी सुनाओंगा सच दादा जी हाँ आजा आजा आजा हम दोनों विस्तर में आलाम करते हैं <laughs> यह ठीक रहेगा अच्छा इतने में मैं घर का कामकाज निफ्टा हूँ कि अ कि अच्छा बेटी की आवाज आई पीजा बेटी आगे गा फूल पिखर जा ओहो <laughs> बड़ी मस्ती हो रही है लगता है दादाजी और पोती जी की तबीयत ठीक हो रही है <laughs> सच बात है बहू मैंने तुम्हारी बनाई दवा दिन में कई बार खाई अब बड़ा आराम है लेकिन मां तुमने तो मुझे वो चाय वाली दवा सिर्फ दो बार ही पिलाई तेरा जुकाम तो पहले से ठीक है ना कहा मेरी नाक तो बंद है एक बार और दो ना वो चाय वाली दवा <laughs> चल शैतान कहीं की अभी तो मस्ती कर रही थी और अब नाक पकड़कर जुकाम वाली आवाज बना रही है हां <laughs> ला दो ना बहू एक बार तुलसी की चाय और दे दो फायदा ही करेगी <laughs> अच्छा पिताजी <laughs> देखा बेटी तेरी मां कितनी होशियार है हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा हैं <laughs> हां दादाजी मां तो खुद डॉक्टर है हूं मेरी अम्मा घर की डॉक्टर मेरी हु... अम्मा घर की डॉक्टर तेरी अम्मा घर की डॉक्टर <laughs> तेरी अम्मा घर की डॉक्टर हां तेरी अम्मा घर की डॉक्टर तेरी अम्मा तेरी अम्मा घर <laughs> की डॉक्टर हां तेरी अम्मा डॉक्टर मां की मीठी दवाई अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख मनीषा चौधरी विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार वीना होरा जैमिनी कुमार और पल्लवी सरन ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरा करती ही रहती सारे घर का बोजा सहती कुछीना कुछ करती रहती सारे घर का बोजा सहती kaam aasan milega amma ko aaram ho jayega kaam aasan milega amma ko aaram amma karti kitna Sí, sí, बदल बदल कौन अभी आती हूं अरे आप गुरुजी नमस्ते आइए आइए भीतर आ जाइए माया बिटिया कहां है अभी बुलाती हूं माया माया देखो बेटी तुम्हारे गुरुजी आए हैं आ बेटी ना गुरुजी जी मामा दीदी कहती है मैं नहीं आती क्यों वो मेरी चाबी वाली कार थी ना हा? वो खराब हो गई है उसे ठीक कर रही है हे भगवान फिर वही तोड़फोड़ क्या हुआ बहन जी अब क्या बताऊं मैं तो इससे तंग आ गई हूं आए दिन कोई ना कोई खिलौना खोल के डाल देती है ठीक तो कुछ होता नहीं बस अंजर पंजर अलग कर देती है आप बैठिए मैं अभी बुलाकर लाती हूं उसे जी अ बाबू बेटा यहां आओ हमारे पास आ, अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो नर्सरी में अच्छा और स्कूल में क्या-क्या करते हो आ आ ई पढ़ते हैं गिनती सीखते हैं खेलते हैं और गाना गाते हैं और मां जो खाना देती है वो खाते हैं अच्छा खाना भी खाते हो अह अंजलि ये बताओ कि गाना कौन सा गाते हो बहुत सारे मुझे तो बहुत सारे गाने आते हैं अच्छा सुनाओ हां हां क्यों नहीं सुनाओ चंदा मामा चंदा मामा नीचे आओ तुम चंदा मामा चंदा मामा नीचे आओ तुम दादी हमें बताओ तुम चंदा क्यों नहीं आता है दादी हमें बताओ तुम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 संभालिए माया को और बाबू तुम चलकर अपने स्कूल का काम पूरा करो अच्छा मां दीदी गाना सीखेगी मुझे नहीं सीखना गाना क्या क्या कहा अरे अभी इतना समझाया कुछ समझ में नहीं आया अच्छी-अच्छी बातें तो सीखती नहीं बस तोड़फोड़ में लगी रहती है जाओ गुरुजी को भीतर के कमरे में ले जाओ वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है हां लेकिन पढ़ाई में जरा मन नहीं है इसका बस इससे तो सारा दिन गाना सुन लो गिनती सुनाने को कहो तो गोल नहीं मां मैंने 20 तक गिनती याद कर ली है सुनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 हैं तुम्हें बुला रहे हैं कहां बाहर खड़े हैं चलो ना चलो ना मां अभी चलती हूं ये बर्तन तो धो लूं राजू भैया कह रहे थे जल्दी से बुला लाओ अपनी मां को और तुम देर लगा रही हो ओहो ऐसी क्या आफत आ गई चल आओ <laughs> आओ राजू बेटा चाची नमस्ते नमस्ते आओ भीतर आ जाओ कहो क्या बात है वो चाची दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अच्छा अच्छा बबबू बेटा अलमारी से मेरा काला बटुआ तो ला दे अभी लाया मां इस बार कौन-कौन से कार्यक्रम कर रहे हो चाची हुँ? दो फिल्में दिखाएंगे अच्छा संगीत का एक कार्यक्रम होगा एक नाटक होगा और कुछ प्रतियोगिताएं करेंगे कैसी प्रतियोगिताएं खेल कूद की संगीत की और ड्राइंग पेंटिंग की तब तो भाई हमारी माया भी हिस्सा लेगी हां हां चाची क्यों नहीं बताइए उसका नाम दौड़ में लिखूं या हाई जंप में ना बाबा ना लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या उसका नाम संगीत प्रतियोगिता में लिखो आजकल तो गुरुजी भी उसे संगीत सिखाने आते हैं ठीक है जैसा आप चाहें मां ये लो तुम्हारा बटुआ ला लो राजू पूजा के लिए चंदे के रुपए ठीक है ना धन्यवाद चाची अच्छा चाची अब मैं चलता हूं अच्छा आ, माया का नाम तो लिख लिया है ना हां चाची लिख लिया मां राजू भैया तुमसे पैसे मांगने क्यों आए थे दुर्गा पूजा के लिए तुमसे पैसे क्यों मांगे मुझसे ही नहीं बेटा सब पड़ोसियों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं क्यों दुर्गा पूजा आने वाली है ना इसलिए बहुत से कार्यक्रम होंगे कार्यक्रम हां जैसे तुम्हारे स्कूल में होते हैं नाच गाना नाटक खेल कूद आहा जी <laughs> फिर तो बड़ा मजा आएगा हां खूब रौनक होगी तुम्हारी दीदी कहां है पार्क में मोहन शामो और दूसरे बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है क्या कबड्डी न जाने इसे कब अकेलाएगी घर में तो पैर टिकता ही नहीं मैं बुलाकर लाऊं नहीं नहीं रहने दो तू जाकर अपने स्कूल का काम पूरा कर वो तो मैंने कर भी लिया लो मां दीदी आ गई मामा आज हमारी टीम कबड्डी में जीत गई तो तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएं क्या अपनी शक्ल देखो आईने में लगता है पार्क की सारी धूल मिट्टी तुमने ही लपेट ली है जाओ जाकर मुहा धोकर कपड़े बदल लो अच्छा मां अरे ये ऐसे कैसे चल रही है पैर में क्या हुआ आ, कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ सच सच बताओ अभी तो लंगड़ाकर चल रही थी अरे कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं तुड़ा लाई नहीं मां मैंने मोहन को ऐसी टंगड़ी दी कि वो उड़ भी नहीं पाया ओहो तभी जरा पैर मुड़ गया हे भगवान पता नहीं इसे कब اكलाएगी अरे कबड्डी भी कोई लड़कियों का खेल है मैं तो थक आ गई दीदी बहुत चोट लगी है क्या दर्द हो रहा है नहीं ज्यादा नहीं खेल कूद में तो ऐसा होता ही रहता है जानता है दुर्गा पूजा के दिनों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं मैं तो दौड़ में हिस्सा लूंगी लेकिन मां ने तो तुम्हारा नाम गाने में लिखवाया है किसे राजू भैया आए थे ना उन्हें मुझे नहीं गाना गाना बस कह दिया ना एक बार फिर मैं गुस्सा होंगी चलो बच्चों मुंह हाथों का कपड़े बदलो चलो चलो, चलो, चलो मां बुला मां बुला और अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री सुधांशु मुखर्जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आकर पुरस्कार वितरण करें तो सबसे पहले छोटे बच्चों की प्रतियोगिता से शुरू करते हैं कविता पाठ प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है 5 वर्षीय इंदु को और दूसरा पुरस्कार मिला है श्वेताभ तीसरा पुरस्कार दो बच्चों को मिला है उनके नाम हैं अदिति और रंजन आओ आओ आओ नाम बताओ आओ हां <laughs> पास से 8 वर्ष के बच्चों की संगीत प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला है पृथ्वीपाल सिंह को आओ आओ बेटा दूसरा इनाम मिला है शीला को और तीसरा पुरस्कार मिला है आदित्य को क्या अपनी माया को कोई इनाम नहीं मिला तो क्या हुआ सब बच्चों को थोड़ी ना मिल सकता है आपको तो कोई चिंता ही नहीं आपके लाड प्यार ने उसे एकदम बिगाड़ दिया है चप्पे को तब खेलकूद में लगी रहती है या केलानों की जोर तोड़ करती रहती है उफ़ वो उसकी जिसमें रुचि है वही करेगी ना इतना समझाती हूं कि गाने का अभ्यास करो मास्टर जी भी संगीत सिखाते हैं लेकिन नहीं उसे तो बस अच्छा अच्छा अब बस भी करो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे घोड़ा जल्दी मुझको घर पहुंचा मेरी गुड़िया रोती होगी साथ हवा के दौड़ लगा सुंदर सी है तेरी गर्दन चार चार है पांव जल्दी चल मेरे घोड़े भैया जाना मुझको गांव जाना मुझको गांव बाबू अरे बब्बू तुमने अपने स्कूल का काम पूरा किया कि नहीं नहीं मां अभी कर लूंगा कब करोगे जब देखो तब गाना गाता रहता है अरे क्या बात है क्यों नाराज हो रही हो आपको दिन रात इन बच्चों के साथ सर खपाना पड़े ना तब पता चले देखता हूं कल से तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं है अब अगर माया को गाने में नाम नहीं मिला तो ऐसे कौन सी आफत आ गई मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता जो है हम्म चिंता तो तुम्हें जरूर है लेकिन इसकी कि तुम उन्हें जो बनाना चाहती हो वो वैसे कैसे बने अरे कभी तुमने सोचा भी है कि वो क्या करना चाहते हैं अरे वाह अगर ये बच्चों पर छोड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है देखो माया के दुची खेलकूद में है अगर उस दिशा में उसे बढ़ावा दो तो वो बहुत तरक्की कर सकती है हम्म उसके बस का कुछ नहीं है जानती हो उसे स्कूल की एथलेटिक टीम में शामिल किया गया है अच्छा अब वो दूसरे स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाएगी अरे वो खेल कूद में इतनी अच्छी है मुझे तो पता ही नहीं था पता कैसे होता तुम तो उसे गाना सिखाने के पीछे पड़ी रहती हो फिर भी उसे बताना तो चाहिए था ना तुम उससे नाराज थीं इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई अरे माया माया बेटी इधर आना क्या बात है मां माया बेटी तू स्कूल की टीम में शामिल हो गई है अरे तुम मुंह किस लिए लटका रखा है मुझे बताया क्यों नहीं मैंने सोचा तुम नाराज होंगी अरे पगली ये तो खुशी की बात है शाबाश बेटी शाबाश अब लगे हाथों बब्बू की इच्छा भी पूरी कर दो बब्बू की हां उसे गाने का शौक है गुरुजी से कहो कि अब वो माया के जगह बब्बू को गाना सिखाएं बब्बू गाना सीखकर क्या करेगा फिर वही बात अगर गाना सीखना माया के लिए अच्छा था तो बब्बू के लिए भी है अच्छा भाई मान गई बस सच में अब से गुरुजी मुझे गाना सिखाएंगे हां वैसे उन्होंने दीदी को जो सिखाया था वो तो मुझे याद है अच्छा सुनाओ हां सारेगा रेगामा गमापा मापा शाबाश शाबाश बेटी शाबाश <laughs> अदल बदल अभियाव सुन रही थी ये कारिक्रम आलेक कांति देव विशे संयोजन मम्ता गुपता कलाकार मंजु मैनी राम मैनी अभय भार्गव संजय सक्सेना बाल कलाकार पल्लवी सरन गुपता और नीरजा गुलेरिया ध्वन्यांकन सतीश लाले प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा से बहना भसे भैया पासे बहना भसे भैया पासे बहना भसे भैया पासे बहना भसे भैया बहना कहती पढ़ने जाऊं भैया कहता मैं संग आऊं बहना कहती पढ़ने जाऊं भैया कहता मैं संग आऊं sala padne jaate ka kha ga g sikh ke aate dono shala padne jaate ka kha ga g sikh ke aate dono shala padne jaate ka kha ka kha ga g sikh va se इन बाल गीतों की रचना की डॉ शशि शर्मा ने संगीतकार थे दिनेश प्रभाकर गायन स्वर थे शुभा भूपेंद्र और बच्चों के धन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा यह सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रिय श्रैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए.